प्रवचन साधना में आहार का महत्व एस धमो प्रवचन चौथा शिष्यों के लिए नियम प्रश्न भगवान श्री बुद्ध ने अपने सन्यासियों को आहार विहार चर्या और आचरण के सूक्ष्म तथा सविस्तार नियम दिए जैसे चार हाथ तक ही आगे देखना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 ताकि तुम साफ रहो सधे तो साफ रहो न सधे तो साफ रहो दोनों के बीच में धोखा देने की सुविधा नहीं देता इसलिए मैंने कोई नियम नहीं दिए तुम ये मत समझना कि मैंने नियम नहीं दिए नियम दिया है नियम नहीं दिए और नियम काफी है कहावत है सो सुनार की एक लोहार की मेरा नियम लोहार वाला